माता माता देवी स्वूपम देवी स्वूप प्रकृति स्वूपम प्रकृति स्वूप प्रणम्यम प्रणम्यम प्रणम्यम प्रणम्यम मूल माता की सत्य जगे की आज यहाँ उपस्थित अपने समस्त शिष्यों मां के भक्तों इस शिविर में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं उपस्थित जिज्ञासुओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि सत्य जगतजनी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ आज जहाँ इस कलयुगी भयावह वातावरण में पूरी मानवता तड़प रही है कराह रही है वहां यदि आप लोग अपने जीवन में धर्मवान और कर्मवान बन जाएं, तो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में दुनिया की कोई ताकत बाधा नहीं बन सकती दुनिया की कोई ताकत औरोध नहीं खड़ा कर सकती आप भी भक्तजन मेरे जीवन का जो उद्देश्य है मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वह पूर्ण संकल्पित है उस लक्ष्य से विमुख होने के पहले मैं इस शरीर का त्याग करना पसंद करूंगा मेरे जीवन का लक्ष्य सत्य मार्ग से जुड़ा हुआ है आत्मा और उस परम सत्ता से जुड़ा हुआ है जीवन में इस भयावह कलिकाल के भयावह वातावरण में भक्तों को दो चीजों को विशेष तौर से अपने जीवन में धारण करने की आवश्यकता है वह है धैर्य और धर्म धैर्य मानव जीवन की वह बहुमूल्य धरोहर है कि जिस मानव के अंदर धैर्य है और धर्म है दुनिया की कोई ताकत उसे कभी भी ना तो पतन के मार्ग पर भेज सकती है न उसे पराजित कर सकती है ना उसके सर को कभी झुका सकती है धैर्यवान मानव अपना कोई भी कार्य धैर्य से करता है सोच विचार करके करता है किसी बाहरी वातावरण से प्रभावित होकर के नहीं करता वह वह करता है जो उसकी आत्मा कहती है वह वह करता है जो उसकी आत्मा कहती है आज सर्वप्रथम आवश्यकता है कि आप धैर्यवान हो और धर्मवान हो उसमें सिर्फ आपको अपनी आत्मा की ओर निहारना है आत्मसत्य से प्रबल शक्ति आत्मसत्य से प्रचंड शक्ति आत्मसत्य से शक्तिशाली शक्ति दुनिया में और कोई दूसरी नहीं है आत्मसत से प्रबल केवल एक प्रकट सत्ता है वह माता आदि सत्य जगजनी भगवती मा उस आत्मशक्ति शक्ति की प्रचंड शक्ति के समक्ष कोई देवी देवताओं का अन्य का स्थान नहीं है वह आत्मशक्ति जो मेरे शरीर के अंदर समाहित है आपके शरीर के अंदर समाहित है वह उस प्रकट सत्ता माता भगवती की ही देन है उस माता भगवती का ही एक अंश है हम उस प्रचंड शक्ति को हम उस आत्मशक्ति को हम उस कुंडलनी शक्ति को एकदम भूलते जा रहे हैं वह कुंडलनी शक्ति जो मानव को महामानव बना सकती है यह कलिकाल क्या इस कलिकाल से भी भयावह वातावरण आ जाए उसको वह अपने आप को सुधारने की बात तो दूर रही वह अगर चाहे तो अपने आप के अलावा पूरे समाज को सुधार करके सही दिशा में बढ़ा सकता वह कुंडलनी शक्ति वह आत्म शक्ति, यदि किसी मनुष्य के अंदर जागृत हो जाए तो दुनिया में असंभव नाम का शब्द समाप्त हो जाता है उस कुंडली शक्ति के समक्ष कोई पद मान प्रतिष्ठा सम्मान किसी प्रकार की लोभ लिप्सा सब एक पल में समाप्त हो जाते हैं यह सूर्य जब यहां प्रारंभ होने जा रहा था मुझे कुछ शिष्यों द्वारा कहा गया कि गुरुदेव जी जब आप मंच पर बैठेंगे तो कुछ बुद्धिजीवी वर्गों से आपको माल्यार्पण करा देंगे मैंने पहले कहा है कि मुझे बुद्धिजीवी वर्गो से माल्यारोपण कराने से मान सम्मान नहीं मिलेगा मेरा मान सम्मान बढ़ता है आपके अंदर जब माता भक्ति आदि सब जनी जगदम्बा के, के प्रति एक प्रबल भावना जागृत होती है मैं कार्य करने बुद्धिजीवी समाज के लिए नहीं आया हूं मैं कार्य करने उस तड़पती मानवता के लिए आया हूं जो अनित अन्याय अधर्म का शिकार हो रही है मेरे लिए तो अपने बुद्धिजीवी वह समाज है जिनके अंदर मां की ममता है जो प्रकट सत्ता को देखना चाहते हैं समझना चाहते हैं जो अनित अन्याय अधर्म के विरुद्ध एक संघर्ष करना चाहते हैं मेरे लिए मेरे अपने तो वह हैं मेरा मान सम्मान उनसे है आपका गुरु किसी मान सम्मान का भूखा नहीं है किसी मान सम्मान का प्यासा नहीं है मैंने कहा दुनिया का कोई भी पद मेरे लिए एक पल में पैर से ठोकर मार देने के बराबर है आपका गुरु केवल उस प्रकट सत्ता के रजकड़ का पान करने में ही अपनी तत्व समझता है उस प्रकार सत्ता के चरणों के दर्शन करने का ही जो उसे सौभाग्य प्राप्त है उसके अलावा त्रिभुवन का कोई भी सुख मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता इस दर में समाज के सभी वर्गों का समभाव से स्वागत रहता है मेरे लिए कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है एक गरीब भी मेरे लिए उसी समान है एक अमीर भी मेरे लिए उसी समान है एक फकीर भी मेरे लिए उसी समान है एक बहुत बड़ा राजनेता भी मेरे सामने उसी समान है मैंने पूर्व के चिंतनों में भी दे रखा है कि अगर देश की सर्वोच्च सत्ता को भी अगर यहां आना होगा तो झुक करके ही आना होगा भक्त बन करके ही आना होगा यह शरीर ना तो किसी का ऋणी है और ना जीवन में कभी किसी का ऋण लेकर कभी किसी के सामने झुकता है चूंकि मैंने बार बार कहा है मैं किसी का किराए का टट्टू नहीं हूं आपका गुरु केवल उस प्रकट सत्ता का ही एक रचकण है उस प्रकट सत्ता का एक सेवक है और उस प्रकट सत्ता का ही एक सेवक बन करके रहना चाहता है मेरे लिए समाज के सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों का संभव से स्वागत रहता है मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है ना हिंदू में ना मुस्लिम में न सिख में न ईसाई में निश्चित है प्रकट सत्ता ने मुझे हिंदू धर्म के बीच जन्म देकर के भी